शिवानंद स्मृति संग्रह स्वामी शिवानंद महाराज की स्मृति कथा स्वामी असंगानंद बचपन से ही मुझमें स्वाभाविक धर्म भाव था इसी धर्मा की प्रेरणा से मैं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन प्रवीण धर्म प्राण व्यक्तियों का संधान तथा देवी देवताओं के मंदिरों का दर्शन करता था आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलेगी समझ ही मैं ये कार्य करता था उन ग्रंथों में मित्रों से प्राप्त श्री रामकृष्ण उपदेश और श्री श्री रामकृष्ण कथाम ये दोनों पुस्तकें भी मैंने बहुत ही अनुराग और प्रेम से पढ़ी थी इन धर्म ग्रंथों के अध्ययन से मेरे भीतर आध्यात्मिक चेतना का प्रथम स्फुरण हुआ मेरी धारणा हुई कि भगवान श्री रामकृष्ण ईश्वर के अवतार हैं उनके आविर्भाव से धर्म बहुत सहज हो गया है और इसी जीवन में ईश्वर लाभ हो सकता है श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के भावों के संबंध में जो ग्रंथ मिले उन्हें पढ़कर मुझमें धर्म की साक्षात उपलब्धि करने की प्रबल आकांक्षा जागी और श्री रामकृष्ण तथा स्वामी विवेकानंद के शिष्यों का दर्शन करने की इच्छा हुई उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था भारत रक्षा कानून के अंतर्गत कई हज़ार स्वदेश प्रेमियों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर नज़र कर रखा था यह देखकर मेरे अभिभावक मुझे बेलूर मठ जाने की आज्ञा नहीं देते थे फिर भी अभिभावकों की सावधानवाणी और कड़े शासन की उपेक्षा करके मैं श्री कृष्ण, श्री श्री माँ तथा रामकृष्ण मिशन के जीवन से संबंधित दक्षिणेश्वर बेलूर मठ उद्बोधन कार्यालय तथा अनान्य प्रसिद्ध स्थानों में जाया करता था इसी प्रकार अनेक बार मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण भी किया और श्री श्री माँ सारदा देवी स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज स्वामी शारदानंद जी महाराज तथा अन्य संसियों एवं श्री कृष्ण के गृह शिष्यों का दर्शन लाभ कर उनके पवित्र संग का दिव्य सुयोग भी प्राप्त किया था बेलोर मठ में श्री महापुरुष महाराज का प्रथम दर्शन कर मैंने अपने हृदय के अंत में अनुभव किया कि महापुरुष जी तथा अनानन्य श्री रामकृष्ण पार्षद इस जगत के मनुष्य नहीं हैं वे नरदेहधारी देवता हैं जो लोग महापुरुष जी महाराज के श्रीचरणों के समीप बैठकर उनके आत्मोन्नति साधक उपदेश सुन रहे हैं उनके लिए महापुरुष जी महाराज की उपस्थिति महान आशीर्वाद की उपस्थिति महान आशीर्वाद स्वरूप थी हम लोग प्रायः मठ में जाकर महापुरुष जी का दर्शन करते थे और उनकी अमृतवाणी का हृदय भर पान करते थे उनके वे उपदेश हमारे लिए चिरकाल के लिए अमूल्य संपद बने हुए हैं मठ में आने के पूर्व हम लोग कुछ दिनों से भगवान का ध्यान करते थे और बाद में मैं नया वृंदावन या नई वाराणसी समझकर मठ में आते थे महापुरुष जी आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न एक विराट पुरुष थे वह शिष्यों के भीतर और बाहर दोनों ओर देख सकते थे और उनमें जो जितना ग्रहण कर सकते थे उन्हें उसी ढंग का उपदेश और आदेश देते थे एक बार एक युवक भक्त ने आकर मठ में सम्मिलित होने की आज्ञा मांगी पूज्य पाठ महापुरुष जी ने उससे कहा मंदिर में जाओ और बारंबार मठ में आते रहो यदि ठाकुर कृपा करके तुम्हें अपने संघ में ग्रहण करें तो तुम यहाँ आकर रह सकोगे महापुरुष जी जानते थे वह युवक भक्त संघ के नियम कानून ठीक ठीक मानकर नहीं चल सकेगा वह युवक फिर कभी मठ में नहीं आया फिर यदि कोई ठीक ठीक त्याग और वैराग्य का भाव लेकर संघ में सम्मिलित होने के लिए आता तो वह उसे उपयोगी उपदेश देकर समय संघ में सम्मिल्ध होने की आज्ञा देते थे उनमें एक विशेषता सदैव ही हम यह देखते थे कि यदि कोई मुख्य साधक सरल विश्वास और पवित्र हृदय से उनके शरण में आता तो वह उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर देते थे कभी तो यहाँ तक देखा कि महापुरुष जी का दर्शन मात्र ही आशीर्वाद में परिणित होकर साधक भक्त की समस्त समस्याएं अपने आप सुलझा देता था अथवा उनके श्रीमुख की कुछ वाणिया ही उसकी सारी समस्याओं के निपटाने तथा समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए यह यथेष्ट होती अपने जीवन में मुझे ऐसा अनुभव हुआ है एक बार भवानीपुर अर्थात कलकत्ता गंगाधर आश्रम में महापुरुष जी एक दिन रह रहे थे दक्षिण कलकत्ते के अनेक भक्त उनका दर्शन करने के लिए आश्रम में जाते थे मैं भी अपने कुछ मित्रों के साथ तीन बार चार बार दिन संध्या समय एक गदाधर आश्रम गया और उनका दर्शन लाभ कर श्री ठाकुर रामकृष्ण देव की और धर्मचरण धर्माचरण की आवश्यकता के संबंध में उत्तमोत्तम उपदेश उत्तम सुने वह प्रायः कहा करते थे कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण देव का एक भी उपदेश पाल सके तो वह समझ सकेगा कि उनके जीवन का उद्देश्य सफल हो गया है फिर उसके तथा उसके परिवार के लोगों के कल्याण की सीमा नहीं रहेगी एक बार दक्षिण कलकत्ते में श्री राम कृष्ण देव के वार्षिक जन्मोत्सव के अवसर पर कुछ मित्रों के साथ में गया था महापुरुष महाराज भी उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे महापुरुष महाराज जब मठ के मठ से रवाना हो रहे थे तो गाड़ी में बैठते समय उन्होंने मेरी ओर बहुत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कुछ बातें कही उस महापुरुष जी ने एक साथी प्रवीण साधु ने मुझसे कहा सावधान श्री श्री महापुरुष महाराज की जब तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि पड़ी है तो तुम्हें शीघ्र ही घर द्वार छोड़कर रामकृष्ण संघ में सम्मिलित होना पड़ेगा उन प्रवीण साधु की बातें अक्षरश फलीभूत हुई उन दिनों में बहुत ही मानसिक अशांति में था और त्याग का जीवन ग्रहण करने के संबंध में गंभीर रूप से सोच रहा था उसके बाद ही एक दिन मैं मठ में आया और श्री श्री ठाकुर के विशेष पूजनानुष्ठान में उपस्थित होकर महापुरुष महाराज से मार्ग निर्देशन के लिए व्याकुल भाव से प्रार्थना की अत्युक्ति न होगी कि एक पक्ष के भीतर ही मेरी अवस्था में परिवर्तन हो गया मैं चिरकाल के लिए गृहस्थी छोड़कर गया काशी हरिद्वार और कंखल होकर उत्तराखंड अर्थात ऋषिकेश चला गया एकदम नए कष्टप्रद तथा विपत्तिपूर्ण मार्ग में मैंने कदम रखा हिमालय की गोदी में पुण्यतोया गंगा के निकट स्थित ऋषिकेश उन दिन ध्यान, जप और तपस्या का उत्तम स्थान था वहां तपस्या में रथ बेलूर मठ के कुछ प्राचीन साधुओं से मेरी भेंट हुई कुछ दिन तपस्या में बीतने के बाद एकाएक मुझे शीतला रोग हो गया चिकित्सा के लिए मैं कणखल सेवाश्रम में कर्म सचिव स्वामी कल्याणानंद जी के शरण में आया आराम हो जाने पर मैं उसी सेवाश्रम में कर्मी रूप से सम्मिलित हो गया और जब ध्यान शास्त्राध्ययन तथा धर्म ग्रंथ पाठ के साथ साथ सेवाश्रम का निर्दिष्ट काम करने लगा वहाँ मुझे स्मरण आया कि कल्याणानंद जी के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद का उपदेश था प्रतिदिन मंदिर में जाना ईश्वर चिंतन करना और दिन में उस भगवत भावना को कार्य में परिणित करना सचमुच ही स्वामी जी का यह उपदेश आदर्श है इस प्रकार दिन पर दिन और मास पर मास बीतने लगे मैंने मन ही मन सोचा कि जीवन का आदर्श मैंने चुन लिया है अब संन्यास लेना अत्यंत आवश्यक है इस कारण बेलोर मठ के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मां जी महाराज के समीप मैंने सन्यास ग्रहण की प्रार्थना करते हुए एक पत्र भेजा उस समय वह भुवनेश्वर में थे उनके निजी सचिव ने मेरे पत्र के उत्तर में लिखा ब्रह्मचर्य और सन्यास ठाकुर श्री रामकृष्ण देव की जन्म तिथि के दिन ही दिए जाते हैं अतः तिथि पूजा के कुछ सप्ताह पूर्व इस विषय में श्री श्री महाराज के समीप पत्र लिखना किंतु दुर्भाग्यवश स्वामी ब्रह्मानंद महाराज अत्यंत अस्वस्थ होकर 1922 सौ ईस्वी में अप्रैल मास में महासमाधि प्राप्त हुए बेलूर मठ बलराम मंदिर और कलकत्ते के अन्यन्या स्थानों में श्री महाराज का अनेक बार दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था इस कारण उनकी महासमाधि के समाचार से मैं अत्यंत व्याकुल हो गया कणखल सेवाश्रम में रहते समय में पूज्य महापुरुष महाराज को पत्र लिखा करता था अब मैंने पत्र द्वारा उनसे सन्यास लेने की प्रार्थना की वह कृपा पूर्वक मुझे सन्यास देने में राजी हुए और काशी में मिलने के लिए मुझे लिख भेजा यह जानकर कि महापुरुष जी माघी पूर्णिमा के अवसर पर काशी अद्वैत आश्रम में स्वामी अद्भुतानंद स्मृति भवन का उद्घाटन करने के लिए पढ़ा हैं मैं स्वामी कल्याणानंद जी की आज्ञा और चिट्ठी लेकर काशी पहुंचा। महापुरुष जी ने 13 जनवरी उन्नीस सौ ईस्वी को तीसरे पहर दल बल सहित काशी अद्वैत आश्रम में शुभ पदार्पण किया अद्वैत आश्रम और सेवाश्रम के साधु तथा अनेक गृहस्थ भक्तों ने महापुरुष जी का अत्यंत श्रद्धा से स्वागत किया और सब ने दंडवत प्रणाम किया उन्होंने भी सबका कुशल प्रश्न पूछा महापुरुष जी सेवाश्रम की ओर मुख किए देखते हुए एक कुर्सी पर बैठे थे मैं उनके सामने खड़ा था सोचने लगा कि उनसे सन्यास लेने की बात अभी कहना उचित होगा अथवा नहीं किंतु मेरे मन का भाव उन्होंने जान लिया और कहा अच्छा तुम्हारा सन्यास होगा इससे मैं बहुत ही आनंदित हुआ मैंने केवल मौन रहकर श्रद्धा से सिर नवाया महापुरुष महाराज अपने लिए निर्दिष्ट कमरे में विश्राम लेने लगे संध्या समय तेरह चौदह ब्रह्मचारियों ने महापुरुष जी से संयास लेने की प्रार्थना की दूसरे दिन प्रातःकाल सुरेश महाराज अर्थात स्वामी शाश्वतानंद नलि डॉक्टर अर्थात स्वामी अद्वयानंद और मैं प्रणाम करने के लिए महापुरुष जी के कमरे में गए वहाँ देखा कि काशी सेवाश्रम के कर्म सचिव स्वामी कालिकानंद महापुरुष जी से बातें कर रहे हैं हम तीनों महाराज जी को प्रणाम करके फर्श पर बैठ गए उस समय कुछ बातचीत चलती रही महापुरुष जी कालिकानंद से कह रहे थे अच्छा कालिका नंद आज किसी को सन्यास नहीं दूंगा। महेश चाचा ने अद्भुत भंगी और स्वर से सन्यास मांगा है महाराज मैं सन्यास लूंगा। मैंने उससे कह दिया किसी को सन्यास नहीं दिया जाएगा महापुरुष जी की बात सुनकर हम लोग हताश हो गए सुरेश महाराज अर्थात स्वामी शाश्वतानंद ने कहा महाराज यह कैसी बात हुई क्या हम संन्यास से वंचित रहेंगे कल ही आप कृपा कर हमें सन्यास देने में राजी हुए थे तब महापुरुष जी ने पूछा तुम लोग सन्यास की रक्षा कर सकोगे सुरेश महाराज ने उत्तर दिया श्री ठाकुर के आशीर्वाद से अवश्य रक्षा कर सकूँगा महाराज नहीं तो घर गृहस्थी छोड़कर मैं यहाँ आया क्यों महापुरुष जी ने कहा तो तुमको सन्यास मिलेगा उसी प्रकार से नलनी डॉक्टर और मैंने महाराज के प्रश्न के उत्तर में सन्यास की रक्षा कर सकेंगे ऐसा कहा तब हम दोनों को भी सन्यास देने में वह राजी हुए तीसरे पहर मैं फिर महापुरुष जी को प्रणाम करने गया महाराज ने मुझसे कहा कल्याणानंद ने तुम्हारे सन्यास के लिए मुझे लिखा है और कनखल एक बार जाने के लिए निमंत्रण भी भेजा है 21 जनवरी उन्नीस ईस्वी को प्रातःकाल हम तीनों को ब्रह्मचर्य और 1 फरवरी को भोर में सन्यास मिला महापुरुष महाराज ने श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष पद पर आसीन होने के अनंतर शिवपुरी वाराणसी में यही प्रथम सन्यास दीक्षा थी अपने जीवन की उच्चाकांक्षा पूर्ण होने से मैं बहुत ही आनंदित हुआ क्योंकि मैंने चाहा था कि मोक्षधाम वाराणसी में मेरा सन्यास हो श्री रामकृष्ण देव ने अपने प्रिय संतान महापुरुष जी के माध्यम से मेरे मन की आकांक्षा को कृपा करके पूर्ण कर दिया है सन्यास ग्रहण के अनंतर मुझे नवजीवन का लाभ हुआ